ऊपर से कर्म करते जो परसनि नारी दृष्टान्त दिया था आपातेन वर्त जो कहा उसका विवरण करते आते वर्तते उत्तम अर्थम विवृण्त गृह कृत्य व्यसन यथा साम्य कौती तथा तद्वन न करोति यथा पर व्यसन तद्वन व्यसन न कौत यहाँ कृत्य व्यसन तत् सम्य कौती तद्व परसन न सर्वथा करो न करो सर्वथा न करो तेव गृह व्यसन गृह कार्य में जिसका रुचि है व्यसन है गृह कार्य करने में लगी स्त्री वो समय करो जिस प्रकार समय करती है जो पर व्यसन आ रही इस प्रकार गृह कार्य समय करेगी न करो जो सर्वथा है, तो इसे में यह चल रहा था निरंतर ध्याता ध्यान करे प्रारंभ कर्म पर करेगा तो ध्यान निरंतर कैसे करेगा तो उत्तर दिया था भुंजान उप निज आर अतिश आस्था से ध्यान कर सकता है जैसे पर व्यसन विषय व्यसन जैसे अभी उसको जोड़ते हैं राष्ट्रांति के योजि इसी प्रकार ध्यान कर सकता है ध्यान ध्याने लेशौक तत्विरोधिवा लौकि सम्यचरे एवं ध्यानिष्ठी लौकिकम लेसाभे जो ध्यान अनिष्ठ है ध्यान जिस पर बेसनि गृह कर्म कम करती है इस प्रकार ध्यान अनिष्ठ भी लौकिकम लेसाभे लौकिक कर्म स्वल्प स्वल्प करेगा ध्याननिष्ठ अनिष्ठ कर्म कर सकता है तो थोड़े थोड़े करेगा बहुत नहीं सब तो करेगा तत्वित तो अभिरोधित्वाद लौकिकम सम्य आचरित जो तत्व तो ज्ञानी जिसको हो गया पारमार्थिक अद्वैत प्रपंच मिथ्या ऐसा निश्चय होने के बाद मिथ्या समझ करके जादू करो, जादू दिखाता है नहीं खेला नाटक करते है नहीं नाटक में करते ना कोई किसको मारता है पीड़ता है खेलते है ना नाटक में पारमार्थिक समझ करके मिथ्या समझ करके नाटक करते ना नहीं नही सत्वित अविरोधित पारमार्थिक अद्वैत के साथ कल्पित अद्वैत का कोई विरोध होगा नहीं पारमार्थिक अद्वैत पारमार्सिक विरोधी तो कल्पित अद्वैत कल्पित जल मरहू में रहता है वास्तव जल नहीं है तो कल्पित जल में क्या आपत्ति है इस प्रकार निश्चय हो गया पार्थिक अद्वैत ये व्यावहारिक अद्वैत है मिथ्या है ऐसा समझने पर जो इस व्यवहार प्रारोसार करता हुआ कोई विरोध नहीं होने से समय गारे तो अच्छा तरह से कर सकता है यदि करना चाहे तत्वित अविरुद्धा तो लौकिक समय आचार समय करेगा ध्यान समय नहीं कर पाएगा ध्यान करने वाले तो ध्यान में ही पूरा मन लगे पूरा मरते समय तक तो मन तक तो ध्यान करते रहे इसे लौकिक कर्म छोड़ कर लगी और ध्यान छोड़ कर लौकिक व्यवहार भी लग गया ध्यान हुआ ध्यान तो तो सफल हुआ तत्व ज्ञान यदि साक्षात्कार हो गया व्यवहार तो कर सकता है यदि चाहे किंतु तो ध्यान के लिए नहीं है टीका में न तत्विद्यवहार आचरित कि व्यवहार थोड़ा थोड़ा करेगा अच्छा रूप से करेगा ये विषय व्यवहार से तत्व ज्ञान अविरोधी तो आज विषय व्यवहार तत्व ज्ञान का विरोधी नहीं।, नहीं है मिथ्या समझ करके व्यवहार करे तो ब्रह्म ज्ञान रहेगा नष्ट ब्रह्म ज्ञान कुछ बिगड़ नहीं विचार समझ गया व्यवहार कर क्या बता वास्तव समझ लिया हम सिंह ब्रह्म निश्चित सिद्ध ज्ञान हो गया तो व्यवहार प्रार्थिक अनुसार हो कोई विरोधी नहीं से ज्ञान ज्ञानी तो सम्यक करेगा किन्तु तो ध्याता सम्यक नहीं ध्याता तो ध्यान ही करता रहता है इसलिए व्यवहार कम करेगा तत्व तो ज्ञानी लौकिक व्यवहार ज्ञान का विरोध नहीं होने से सम्य करेगा कहा तो अविरुद्ध कैसे अविरुद्धत्मे दर्शयी कैसे अविरुद्ध दिखाते ही माया मय प्रपंचो यहात्मा चैतन्य रूप, रूप इति बोधे विरोध को इति लौकिक व्यवहारिण प्रपंचोया प्रपंच मायामय ये प्रपंच मायामय माया है आत्मा चैतन रूपक धृक् चैतन रूपम धरत चैतन्य रूप धृक् चैतन्य रूप चैतन धारण करने वाले से करेंगे तो हृष्य से करेगा दृश्य जाएगा चैतन्य रूप धारण करने वाला बोध है विरोधा का जब ज्ञान हो गया चैतन्य रूप धारी आत्मा है चैतन्य स्वरूप और प्रपंच मायामय ऐसा यदि बोध हो गया तो लौकिक व्यवहार में को विरोध लौकिक व्यवहार करने में क्या विरोध है मायामय माया प्रपंच और आत्मा चैतन्य स्वर्वुद्ध है ऐसा जाने पर व्यवहार कर सकता है क्या नहीं कर सकता है कोई विरोध नहीं जादूगर दिखाता है जानता है झूठा है दिखाता है ना नहीं? नहीं।, नहीं।, नहीं और लोग भी देखते खुश होते हैं जानते झूठा है कोई विरोध नहीं ओम विरोधाव प्रपंचेट विरोधाव के दिखाते हैं अपेक्षते व्यवहृति न प्रपंच से वस्तु नाप्यात्मजा किं तेरा साधना नंक्षती प्रपंच से वस्तुता व्यवहार करने के लिए प्रपंच वास्तव होना चाहिए वास्तव की अपेक्षा करेगा व्यवहार वास्तव नहीं न्यवहार कर सकता है झूठे साफ देख करके दूसरे को डराते है नहीं व्यवहार कर सकते झूठा समझने पर करते है नहीं तो वस्तुता की अपेक्षा नहीं मिथ्या से भी व्यवहार करते हैं और आत्मजाडियम व्यवहार करने के लिए आत्मा में जड़ता हो यह आवश्यक है नत्मजाड्यम अक्ष प्रपंच से वस्तुता नपेक्षती आत्मजाड्यम अभी नपेक्षती किन्तु ऐसा साधना आकांक्षती ऐसा करते व्यवहित व्यवहार व्यवहार करने के लिए साधन की इच्छा है साधनों से व्यवहार होगा जो जिसका साधन है व्यवहार व्यावहारिक साधन है जैसे कार्य कार्यकान उसकी अपेक्षा करेगा पारामार्सिक होना चाहिए घट मिट्टी से बनता है तो घटा मिट्टी से लेकर पुलाल घाटा बनेगा घटा बनाने के लिए मिट्टी पारामर्शिक होनी चाहिए और घट ही पारमार्षिक होना चाहिए तभी घटा बनेगा नहीं तो घटा नहीं बनेगा इसका होता है और पारमार्षिक होना क्या है हो या नहीं हो मिट्टी से घटा बन जाएगा पारामर्सिक नहीं तो मिट्टी से घटा बन जा बनता है बन जाता है पारामशिक होना कोई जरूरत नहीं व्यवहार कैसे व्यवहार होता है साधन क्या अपेक्षा करती है व्यवहार की व्यवहार करने के लिए साधन क्या आवश्यकता है तो साधन क्या है कहानी कहानी व्यवहार साधना व्यवहार के साधन कौन है मनोबा काय तद बाह्य पदार साधना तत्विन्नोपृद्मा व्यवहारों से नो क मनो मनोवा काय तद बाह्य पदार्थ साधनि मन है वाक है इंद्रिय है काय शरीर उसे बाह्य पदार्थ घट पट रूपरसादी ये सब साधन है व्यवहार करने के लिए तान तत्वीच तो न उपमृद्दी तत्वज्ञानी तो उसको निवारण करता है मनो वाह काय पदार्थ मिथ्या निश्चय कर देगा मिथ्या निश्चय करने पर कुछ आपत्ति है न उपमुद्राती तो उसका निवारण कुछ नहीं करता समझ समझना नहीं। नहीं है मिथ्या समझने कुछ कुछ व्यवहार क्यों नहीं करेगा यदि तत्व ज्ञान उसको हटाता तो, तो व्यवहार नहीं कर पाएगा मन वाह का बाह्य पदार्थ मिथ्या निश्चय हो गया तो मिथ्या निश्चय होने व्यवहार क्यों नहीं करेगा वो तो ऐसे रहेगा मिथ्या निश्चय होने पर और प्लास्टिक में सर्क बना हुआ निश्चय हो गया सर्क मिथ्या है तो प्लास्टिक के सामने रहेगा है। और रहने पर सर्प जैसे दिखेगा दिखने पर भी क्या व्यवहार करने में क्या पति समझ रहा है सर्प नहीं तद बाह्य पदार्थ है मतलब गृह घर क्षेत्र जमीन आदि जितने पदार्थ है तान मन आदि तत्व तो तो न निभा रहे तो निश्चय होने पर उसका भारण नहीं करता है अतोष ज्ञानी नो व्यवहार कुछ नी ज्ञानी का व्यवहार क्यों नहीं होगा अर्थात व्यवहार अवश्य हो जाएगा भवत्य बीच तत्वज्ञानी बाह्य विषय का निवारण नहीं करे कि चित्त को तो संयम करके बस में रखना पड़ेगा विषय अनुपमर्दन तत्व तो विदा चित्तोपमर्दन में विषय का उपमर्दन नहीं करे किंतु तत्व तो के तो चित्त का उपमर्द चित्त को शांत करना पड़ेगा नष्ट करना पड़ेगा करना चाहिए इतिहास तथा तो करने तत्विदे तो वो न शायद इतिहास तत्व तो ज्ञान हो गया जिसको साक्षात्कार हो गया तो किसी चित्त में उसका ममत्व बुद्धि है इस चित्त में ममत्व बुद्धि देह में ममत्व बुद्धि होने पर देह को कुछ करना चित्त को कुछ करना जब महम्मत तो बुद्धि है जिसमें मम्म तो बुद्धि नहीं है उसमें कुछ करने की इच्छा होती है कुत्ते का भी सरज है महिला लगा है अन्य वस्तु है उसको कोई साफ करने की इच्छा होती है अपने सर्ज जो पालता है उसे ममत है नहीं तो सामान्य में महम्मत तो कहीं बुद्धि है ज्ञानी का इस शर्म में अपने शर्म में मम्म बुद्धि है अहम बुद्धि है नहीं है तो मम्म बुद्धि अहम बुद्धि हो तो कुछ करेगा अहम बुद्धि नहीं है तो उसका कुछ करेगा निवारण करेगा उस चित्त में भी महमतव तो नहीं।, नहीं।, नहीं तो चित्त को उपमर्दन निवारण करना वो भी नहीं है यदि चित्त की उपमर्दन करता है चित्त उपमर्दन करने में लगा है तो तब तो भी देव न्याय तत्व तो ज्ञान नहीं है जब तो तक तत्व तो ज्ञान नहीं हो तो चित्त को उपमर्दन करने के लिए परिश्रम करता है तो तत्व ज्ञान हो जाता है यह नहीं की चित्त को ज्ञान बुझे इधर उधर भागेगा और स्वभाव शांत रहेगा अच्छे तक कुछ करने के लिए इच्छा है तब तो ज्ञान होने पर कुछ करना नहीं जप करता है तो अपने स्वभाव से हो जाता है समझता है कि मेरा कर्तव्य जप करना चाहिए ऐसा सोच करके कुछ भी तत्व तो ज्ञानी कर्तव्य मेरा है ऐसा समझ करके नहीं करता है मिथ्या व्यवहार हो जाने पर निश्चय मिथ्या तो निश्चय हो गया संस्कार अवसाद पूरा संस्कार से कुछ हो जाता है यह अर्थ नहीं की जप नहीं करेगा या बैठ कर समाधि में नहीं बैठेगा गंगा स्नानी करे ये अर्थ नहीं वो सब करने पर ही स्वभाव हो जाएगा वो कर्तव्य बुद्धिया कुछ नहीं करता कर्तव्य बुद्धिया जैसे ध्यान ज्ञान होने के पहले ये मुझे करना है ये मुझे करना है तत्व तो ज्ञानी होने पर कुछ कर्तव्य बुद्धि नहीं है कृतकृत हो गया इसलिए यदि तो कोई चित्त उपमर्दन करता है वो तो तत्व तो नहीं है उपमृद्ना चि्त ध्यातासो न तो तत्वी न बुद्धिमर्दय दृष्टो चित्तं तत्व उपमृद्धना चेत अशोध्या कोई तो चित्त को उपमृद्ध करता निवारण करता है, है बैठ करके कोई वृत्ति नहीं कोई चिंता नहीं इधर नहीं उधर नहीं चित्त को लगा समाप्त करना उसमें लगा हुआ है तो कौन है वो, ध्याता, वो ध्यान करने वाला है ध्यान जब करता है तो चित्त निरुद्ध करने के चित्त पड़ा है और तत्व चित्त के साथ उसका संबंध है चित्त उपमर्दन क्यों करे यदि कोई करता है तो ध्याता है तत्व ज्ञानी नहीं है जो घट को समझ लिया ये घट है बैठ कर फिर अभ्यास करना पड़ता आएं गाटो, आएं गाटो। दस बारह घंटा लगना पड़ेगा जप करना पड़ेगा प्रातःकाल उठ कर के बुद्धि मर्द घटो तत्व से भी जीता घटो को समझ लिया ये घट है मिट्टी से बना गया घटो तो फिर बुद्धि का मर्दन करना बुद्धि को समय लगाना ध्यान करना कुछ करने के लिए देखा गया घट को जो समझ लिया घट के लिए बार बार कुछ करना पड़ता है न न तत्विदा तो तो चित्तम नोप मृद्य तो को दिष्टम तत्व तो तो ज्ञानी चित्त का उपमर्दन नहीं करता है कहाँ दिखा गया तो दिखा गया घट तत्व तो से विजिता बुद्धिमर्देन दृष्ट बुद्धि अनुसार है अनुसार बना न बुद्धि मर्दृष्ट घट तत्व तो से विजिता घट तो को जानने वाला बुद्धि का मर्देनि समाप्त करता नहीं दिखता है घट से विजिता ज्ञाता बुद्धिम मर्दयन यहाँ भी बुद्धि कासे एकाग्रम बुद्धि को एकाग्र करता हुआ पुरुष न दिष्ट घट को समझ लिया और एकाग्र करके घट को ध्यान करने के लिए कौन करता है नव चलता, न उपलब्ध ह पूरा पीछे क्या घट तो स्थूल पदार्थ है उसको समझ लिया तो घटक के लिए कोई चिंता नहीं करता है घट निश्चय हो गया क्यों आत्मा तो अत्यंत तो सूक्ष्म है आत्म तत्व तो के लिए चित्त उपमर्दन तो करना चाहिए घट आदि स्थूल पदार्थ घटना उनसे घट स्पष्ट हो जाता है तदर्शन है घट का ज्ञान हो जाने पर चित्त पीड़न की अपेक्षा है नाहमणस्तु तथा ब्रह्म क्या ऐसे घट है जैसे तूल है स्थूल नहीं है तज तो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में तदिश तो चित्त को पीड़न करना चाहिए तस्य तेना ब्रह्म स्वप्रकाश है घट स्वप्रकाश है स्वप्रकाश होने से घटाद घट से भी स्पष्ट रहे घट को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है इंद्रिय की आवश्यकता है और अपना स्वरूप ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रकाश चाहिए या इंद्र चाहिए नहीं चाहिए तो घट से भी स्पष्ट रहे आप कह दो घट्ट स्थल होने के कारण स्पष्ट है ब्रह्म स्थल नहीं होने से स्पष्ट नहीं ब्रह्म तो अपना स्वरूप है घट से भी स्पष्ट है उसमें चित्त निरोधन की आवश्यकता नहीं है चित्त निरोधन तो एकाग्र करने के लिए घट ज्ञान के लिए चित्त निरोधन नहीं अपेक्षित है ज्ञान हो गया ज्ञान होने के लिए पहले एकाग्र करते वाक्य प्रमाण से ज्ञान होगा स्वयं प्रकाश ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान हो जाएगा घट ज्ञान हो जाए घट ब्रह्म स्वरूप स्वयं प्रकाश है घट ज्ञान के लिए प्रकाश चक्षु चक्य स्वयं घटाकार वृत्ति हो फिर वृत्ति चैतन चैतन्य फलव्याप्ति ये सब आवश्यक है स्वयं प्रकाश है वो घट से भी स्पष्ट है चित्र जन की अपेक्षा नहीं है सकृत प्रत्यय मात्र घटश्चेत भाषते सदा सब प्रकाशो यमात्मा की घट बच्चन भाषते सकृत प्रत्यय मात्र सदाचे घट भाषते एक बार ज्ञान होने पर घट हमेशा भान होता है एक बार घट को समझ लिया अब घटकर्म से उसका भान हो गया नहीं एक बार घट समझ लिया घट भान होता है उसको बार बार घट को देखना चित्त को लगाना कोई जरूरत नहीं यदि एक बार घटक के भान होने पर श्रद्धा भाषते अयम आत्मा स्वप्रकाश किम घट वचन भाषते ये आत्मा स्वयं प्रकाशिक क्या घटक जैसे भी भान नहीं होता है घट तो अश्व है उसका भान होता हमेशा और आत्मा का एक बार निश्चय हो गया ज्ञान हो गया आगे उसका भान होगा होगा हमेशा ही सब प्रकार अपना स्वर्ग भान हो गया निश्चय हो गया आम तो घटर जैसे भान नहीं होता है क्या अर्थात भान होता है ब्रह्म सब प्रकार जब सब प्रकाश से ब्रह्म है वो अज्ञान का निवर्तक है नहीं है अज्ञान का निवर्तक फिर कौन है ब्रह्माकार बुद्धि ब्रह्माकार बुद्धि ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है शंका करने वाला पूर्वी कहता है जो अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए तो आवश्यकता है ब्रह्म स्वयं प्रकाश हो गया किन्तु अज्ञान का निवर्तक तो ब्रह्म नहीं है अज्ञान का निवर्तक ब्रह्माकार वृत्ति है ब्रह्मकार वृत्ति को तो है उसको स्थिर करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा मन को लगाना पड़ेगा अब ब्रह्म स्वप्रकाश हो गया तो क्या हो गया नान ना ब्रह्म ना स्वप्रकाश ब्रह्म स्वप्रकाश है किन्तु तद गोचरा बुद्धिवृत्ति रेव तत्व तो ज्ञान तत्व तो ज्ञान के क्या है ब्रह्म को विषय करने वाले बुद्धिवृत्ति तत्व तो ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म विषय का ज्ञान जैसे घट को विषय करने वाले ज्ञान अयम घट इसको घट ज्ञान कहते हैं अहम सिम ब्रह्मकार वृत्ति ब्रह्म ज्ञान जो स्वरूप ज्ञान है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म को ज्ञान शब्द से कहा गया अनित्य ज्ञान वो अज्ञान का निवर्तक है नहीं, नहीं अज्ञान का निवर्तक होता है, ब्रह्मा का है न, ब्रह्मा वो अंतरण का परिणाम वृत्ति है तस्वीर क्षण कहते हैं परिणाम ब्रह्माकार वृत्ति हुई नष्ट हो जाती है क्षणिक होने से ब्रह्म पुनः पुनः न अवेक्षते फिर ब्रह्म में बार बार लगाना पड़ेगा अहम अस्म ज्ञान हो गया ज्ञान होने के बाद वो तो वो तो नित्य नहीं है ब्रह्म रूप जो ज्ञान नित्य है वो तो अज्ञान का निवर्तक नहीं है ब्रह्म का जो ज्ञान है अज्ञान का निवर्तक ओ क्षणिक्रह्म का कार्यवृत्ति है उसको स्थिर करने के लिए बार बार करने के लिए आवश्यकता है अभ्यास इत्याशं इदम चौद्यम घटाज विशेष भी समान है आक्षेप घटाज भी समान है घट रहने पर भी घट के ज्ञान क्या स्थिर है क्या घट ज्ञान निश्चय है न्याय में बताते ज्ञान क्षणिक उत्पत्ति द्वितीय स्थिति, तृतीय क्षण नाश। घट ज्ञान भी अनित्य है स्थाई रहता है घट ज्ञान नहीं तो घट आदमी भी समान ही। ये जो ब्रह्म ज्ञान क्षणिक वो घट ज्ञान भी तो ऐसे क्षणिके तो सब तुल्यं घटाद प्रकाशतया कि वेदनम बुद्धिस् क्षण नश्ये चोद्यम तुय्यु ब्रह्म स्वप्रकाश है स्वप्रकाश किम थे? थे क्या मिलेगा तुमको ब्रह्म स्वप्रकाश से क्या हो जाएगा अज्ञान को ना तो करेगा स्वप्रकाश अनाधिकाल से अज्ञान गिर बुद्धि ब्रह्म से हो जाती है नहीं उसे क्या मिलेगा तद् तत्व वेदन ब्रह्म का ज्ञान बुद्धि ज्ञान है तत्व ज्ञान है तत्ववेदन किम ब्रह्म बुद्धि ब्रह्मकार वृत्ति ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नित्य है अनित्य है नित्य है अनित्य है ब्रह्म का जो ज्ञान है वो अनित है नित्य होगा तो फिर पहले से ता... पहले चाहे अभी होगा ब्रह्म ज्ञान जब नित्य होगा तो अनाधिकाल से रहेगा ना नहीं रहेगा तो फिर अज्ञान अभी कैसे रहता है अज्ञान नष्ट हो जाने चाहिए ब्रह्म ज्ञान से अभी ब्रह्म रूप ज्ञान नित्य है जो अज्ञान का निवर्तक नहीं ब्रह्म का जो ज्ञान है अज्ञान का निवर्तक वो नित्य है नहीं अनित्य है कुछ लोग को डरते ब्रह्म ज्ञान कैसे अनित्य होगा कह के, हो के वो प्रमान से होता है फिर भी नित्य है नित्य नहीं होगा जो उत्पन्न होगा नित्य कैसे होगा वो अनित्य ही अज्ञान का निवर्तक है बुद्धि चौ क्षण नश्या इति क्षण नश्या चौदयम तुल्यम घटादी तो घटादि में भी समान है घटा होने पर क्या मिलेगा घटाकार वृत्ति ही घट ज्ञान है और घट ज्ञान क्या हमेशा रहता है क्या प्रति नष्ट हो जाती तो वो नष्ट होने पर फिर घट को विषय करने के लिए बार बार फिर ध्यान करना पड़ता है एक बार घट को समझ लिया तो जो घट कहा अर्थ का स्मरण हो जाता है नहीं व्यवहार तो कर सकता है इसी प्रकार एक बार हम साक्षात्कार हो गया तो बोल सकता है चिंतन कर सकता है तो उसके लिए कुछ करने का करने की आवश्यकता नहीं ध्याता को तो आमृति ध्यान करता रहे साक्षात्कार जिसको हो गया आगे कुछ करने का ही नहीं साक्षात्कार हो जाए तो और ब्राह्मण किस हो गया मुझे ज्ञान हो गया अब कुछ नहीं करेंगे ऐसे तो भ्रांति होती है बिरुचंद को भी भ्रांति हुई थी सुंदर कोई भ्रांति हुई थी वो तो भ्रांति अलग है साक्षातकार हो जाए तो कुछ करने का नहीं dharma <laughs> dharma